लेकर हम सबके मन को जो भाए। नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि हम पुल के साथ खाने के लिए कर्ड राइस बनाएंगे अब साहब सवाल यह उठता है कि राइस के साथ खाने के लिए राइस ये थोड़ा अटपटा लग सकता है मगर यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि यह कर्ड राइस नॉर्मल नहीं है यानी कि नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल कर्ड राइस वो होता है जो कि नॉर्मली दक्षिण भारतीय व्यंजन मतलब आहार के बाद चावल में थोड़ा दही या मठा यानी कि पतला दही मिलाकर नमक चीनी अचार या सादा खाया जाता है उसका कारण यह होता है कि उसको खाने का एक बहुत अच्छा मेडिकल रीजन है कि आपने जो भी कुछ मसालेदार खाया होगा ये दही चावल जो है ये उसको बैलेंस कर देगा मगर मैं जो कर्ड राइस बताने जा रहा हूं वो कर्ड राइस इससे थोड़ा फर्क है उसके फर्क की वजह यह है कि ये कर्ड राइस जो है ये हम राइस की तरह नहीं बल्कि समझिए एक साइड डिश की तरह खाने जा रहे हैं तो अब साहब इसके बारे में इतनी बातें करी तो बनाने की कोशिश करें बनाएं और उसके बाद जब बनकर तैयार हो जाए तब देखें कि क्या बनाए और उसका इस्तेमाल कैसे होता है और हम क्यों इसको कह रहे हैं कि ये साइड डिश है तो साहब पहले चावल ले लीजिए हाँ यहाँ पर चावल का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम नया चावल इस्तेमाल करें आपको याद होगा मैंने आपसे पुलिहारा के बारे में कहा था पुराना चावल तो पुलिहारा में पुराना चावल और वो इसलिए कि हमें दाना दाना अलग करना है यहाँ पर नया चावल नया चावल इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे चावल को पेस्ट के फॉर्म में बनाना है तो यहाँ पर जब मैं चावल बना भी लूंगा ना तो उसके बाद मैं उसको एक चमचे से यानी कि जो लेडल है मेरे हाथ में उससे चला के मिला दूँगा ताकि अलग अलग ना रहे खैर चलिए वो तो बाद की बात है तो अब जैसा कि हर बार करते हैं भैया चावल लीजिए और चावल को धो लीजिए धो करके जितना वॉल्यूम चावल है उसका डबल वॉल्यूम पानी अब यहां पर चूंकि मैं ये साइड डिश की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं तो हमारे वही पांच छह लोगों के लिए आप लगभग ढाई सौ ग्राम चावल ले सकते हैं इस चावल के साथ आपको दही चाहिए अब देखिए ढाई सौ ग्राम अगर चावल है तो आपको चार सौ ग्राम दही चाहिए मगर यह दही घट्टा नहीं होना और ये दही फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा है फ्रेश दही इसलिए क्योंकि इसमें खटास नहीं होगी और साहब दही इस्तेमाल करने का मैं आपको मैं तो यह कह सकता हूं अनुभव से सीखा हुआ तरीका यह है कि दही सीधे सीधे मत इस्तेमाल करिए दही को एक छन्नी से छान लीजिए अब आप सोचेंगे साहब दही को छन्नी से क्यों छानना है अरे भैया दही में अगर आप दही ऐसे ही जो खरीद कर लाते हैं या जो आप घर में जमाते हैं उसको डाल देंगे ना तो दही में थोड़ा सा फैट होता है वो फैट की गांठें आपको अपने व्यंजन यानी डिश या, यानी जो भी आपने तैयार किया है उसमें मिल जाएंगे और दही इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पूरे डिश में तो यहां पर अगर आप उसको छन्नी से छान लेंगे छन्नी से छानते हैं ना तो क्या होता है कि वो दही इवन हो जाता है और उसकी गांठें पड़ने से बच जाती है तो साफ दही ले लीजिए <coughs> सॉरी मुझे माफ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा खराब है मैं मगर चूंकि मुझे रिकॉर्ड करना है इसलिए तो अपनी बात तो कहनी पड़ेगी आपसे और देखिए साहब मेरी आदत बात करने की है इसलिए मैं बोलना नहीं बंद करूंगा जब तक कि मजबूरी ना हो जाए तो चलिए तो साहब अब इसमें गार्निश के लिए हमें अनार के दाने चाहिए ये वो अनार दाना नहीं है, वो जो जो आप समझ रहे कि मसाले वाला अनार दाना नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं वो नहीं चाहिए अनार अनार फ्रूट उसका थोड़ा सा पचास लीजिए अलग रख लीजिए धो करके अब ये तो चावल चावल की बात हो गई चावल आपको बनाना है और चावल बनाकर ठंडा भी करना है तो अभी आपके पास तड़का बनाने के लिए काफी समय मौजूद है जैसे पुलिहारा में भी आपके पास तड़का बनाने के लिए काफी समय है आप चावल बना करके उसको ठंडा होने के लिए रख कर तब तड़के का काम शुरू कर सकते हैं मगर आप चाहे तो साथ में भी बना सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तड़के को भी कोई बहुत गर्म होने की जरूरत नहीं है तड़का भी क्यों इस्तेमाल किया जाता है मुझे पहले इसकी भी साइंस समझा लेने दीजिए तड़का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो भी मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं उन मसालों का फ्लेवर उस तेल के अंदर आ जाए क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम उस चावल में वो फ्लेवर ले अब साहब पर तड़का क्या है वही दो चम्मच आ, यहां पर दो चम्मच घी चाहिए मुझे देसी घी अब आप सोचेंगे कि देसी घी और तेल में क्या फर्क है देखिए देसी घी में बात यह है कि जब आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक अलग फ्लेवर होगा तो तो कि वो फ्लेवर भी इस कर्ड राइस में ऐड हो जाए। तो हम देसी घी ले रहे हैं और यहां पर हम एक चम्मच राई ले रहे हैं आपने देखा होगा पुलिहारा में हमने आधा चम्मच राई लिया था ठीक है तो यहां पर एक चम्मच राई ले लीजिए क्यों क्योंकि अब यहाँ पर मैं राइस से थोड़ी खटास लाना चाहता हूं यहाँ पर इसमें अजवाइन भी जोड़ आधा चम्मच अजवाइन अजवाइन क्यों डालना है अजवाइन इसलिए डालना है क्योंकि अजवाइन इज गुड फॉर माई स्टम अब मैं जो दही चावल खा रहा हूं ना तो इस दही चावल का उद्देश्य यह है कि आई वॉन्ट टू कूल डाउन माई सिस्टम तो कूलिंग डाउन द सिस्टम विल बी डन मोर इफेक्टिवली अगर मैं अजवाइन का इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है दो लाल मिर्ची एक हरी मिर्ची और गार्निश के लिए थोड़ा धनिया का पत्ता और साथ नमक आपके मर्जी के हिसाब से ठीक है अब मैंने आपसे कहा था कि आप चावल के साथ में दो कप पानी लीजिएगा मगर यहाँ पर आपको एक बात बता दू चूंकि मुझे चावल थोड़ा पेस्टल पेस्ट फॉर्म में बनाना है तो आपको करना यह होगा कि दो कप पानी के बजाय आप तीन कप पानी ले लीजिए देखिए तीन का ढाई कर सकते हैं पौने तीन कर सकते हैं वो तो ठीक है मगर यहाँ पर दो से थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए उसके बाद अब आपका चावल पक चुका है चावल को आप थोड़ा जब ठंडा हो जाए ना तो उसको थोड़ा चला लीजिए चलाने के बाद होगा क्या कि उसका पेस्ट जैसा बन जाएगा उसके बाद ये जो तड़का आपने बनाया है इसको मैंने जैसा आपसे कहा था कि तड़का में जो मैंने ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में चीज़ें डालिए और उसके बाद ये ये ये ये तड़के वाला तेल जो है ये, है सॉरी घी घी पर ये उस चावल चावल के ऊपर डाल दीजिए दीजिए और उसको उसको में मिला अब आप जब से से या लेडल से मिलाएंगे तो होगा क्या? होगा क्या कि वो थोड़ा और पेस्ट बन जाएगा यानी पेस्ट थोड़ा और फाइन हो जाएगा जब ये आपने ठंडे चावल में ये दही वही मिला दिया तब उसके बाद अनार लीजिए और जो आप जितना भी डालना चाहते हैं कि प्लेट में रखने पर यह थोड़ा अच्छा नजर आएगा तो साहब कर्ड राइस तैयार हो गया पुलिहारा के साथ में इसे खाइए और पुलिहारा के अलावा भी आप अपने आप अपने में एक बढ़िया साइड डिश के के तौर पर बनाकर खा सकते हैं, ठीक है सब? तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपका धन्यवाद कभी कभी कभी कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, नरम सख्त सख्त।